श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पैंसठ अठारह दिसंबर अठारह यदु मल्लिक के मकान पर श्री रामकृष्ण ने राखाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे नारियल और चीनी की मन्नत की है मणि से कह रहे हैं तुम नारियल और चीनी का दाम दोगे दोपहर के बाद श्री रामकृष्ण राखाल मणि आदि के साथ कलकत्ते के श्री तो सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर गाड़ी पर सवार होकर आ रहे हैं रास्ते में शिमलिया बाजार से कच्चा नारियल और चीनी खरीदी गई मंदिर में आकर भक्तों से कह रहे हैं एक नारियल फोड़कर चीनी मिलाकर माँ को अर्पण करो जिस समय मंदिर में आ पहुँचे उस समय पुजारी लोग मित्रों के साथ माँ काली के सामने ताश खेल रहे थे यह देख श्री राम कृष्ण भक्तों से कह रहे हैं देखो ऐसे स्थानों में भी ताश यहाँ पर तो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए अब श्री राम कृष्ण यदु मल्लिक के घर पर पधारे हैं उनके पास अनेक बाबू बाबू लोग बैठे हुए हैं यदु बाबू कह रहे हैं पधारिए पधारिये आपस में कुशल प्रश्न के बाद श्री राम कृष्ण बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण हंसकर तुम इतने चापलूसी चापलूसों को क्यों रखते हो यद हँसते हुए इसलिए कि आप उनका उद्धार करें सभी हंसने लगे श्री रामकृष्ण चापलूस लोग समझते हैं कि बाबू उन्हें खुले हाथ धन दे देंगे परंतु बाबू से धन निकालना बड़ा कठिन काम है एक सियार एक बैल को देख उसका फिर साथ न छोड़ें बैल चरता फिरता है सियार भी साथ, साथ है सियार ने समझा कि बैल का जो अंड कोस लटक रहा है वह कभी न कभी गिरेगा और उसे वह खाएगा बैल कभी सोता है तो वह भी उसके पास ही लेट कर सो जाता है और जब बैल उठकर घूम फिरकर कर चलता है तो वह भी साथ साथ रहता है कितने ही दिन इसी प्रकार बीते परंतु वह कोष न गिरा तब सियार निराश होकर चला गया सभी हंसने लगे इन चापलूसों की ऐसी ही दशा है यदूबाबू और उनकी मां ने श्री रामकृष्ण तथा भक्तों को जलपान कराया